यम यसते शिव इति ब्रह्मे वेद बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्ति नैया अरह निथ जैन सनरता कर्मेति मका सोयो दधा तो बांचित फलम त्रैलो नाथो हरी श्रवसो कुबल मक्षण रंजन मुसो महेश इंद्रमणिद वृंदाबन तरुणी नाम तरुणीना मंडनमखिल हर जयति नम कमलना nama kamalama line nama kamalpa मस्ते कमल क्षण ब्रह्म विदधा पूर्वं जो वै वेद प्रयणोति तस्म तग्वेवत्म बुद्धि प्रकाशम मु वै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 तस्मा तस्मात्मन आकाशा समूता स ईक्षत स ईक्षा चक्रे तद सईक्षत हे तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं क्यों वही सृष्टि करता है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 लिए वेद कहता है सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वी चातरिक्ष मागवत भी कहती है ससर जेदम सपूर्वत दूसरे अस्कंद के नौवे अध्याय का अड़तीसवा श्लोक अरे वेद कहता है तदात्मान स्वयं तैतरियो तोनिषद दूसरी बल्ली का सातवां अनुबाक वेदांत तो कहता है आत्मकृते है एक चार छब्बीस परिणामात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 द्रव्यम कर्मच च स्वभावो जीव एवच च परो ब्रह्म न चान्योर्थोस्ती तत्पता भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं भागवत दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक अरे है ईशावास्यम दग्व सर्व ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र श्वेताचुतरोपनिषद सर्वम पुरुष ए वेदम भूतम भव्यम भवच भागवत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 जीव का जीवत्व भगवान से ही है उसके अंडर में है वो नियामक है शासक है शक्तिदाता है केनो कहता नाचा न भैन भाग्युद्य तदेव ब्रह्मत्व विद्धि जन मनसा नमनुते मनुते जुषा न पश्यतीोत्रेण न श्रृणोति याणेन न प्राणति वो शक्तिदाता है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 और मनुष्यों में भी ब्राह्मण ब्राह्मण स्वपी वेदज्ञो भागवत ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाला है और फिर उसके बाद अर्थज्ञो जो अर्थ को जाने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 जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हो वो अंतिम है रामायण में भी कहा है ना नीन महद्विज मह धारी तीन मह निगम धर्म अनुसारी तीन महापुनि विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञान प्रिय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 नया नया उनका शानदार कैमरा था तो हमको कहीं यहाँ खड़ा करें कहीं वहां खड़ा करें एक वो बिच्छू घास थी बहुत सारी वहां कहें यहां खड़े हो जाइए खड़े हो गए हम ऐसे बनजान पहने हुए ऐसे हाथ करते हैं ऐसे हाथ कीजिए ऐसे हाथ किया वो घास जो लगी हमारे तो जैसे बिच्छू डंक मारता है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 इतना बड़ा शरीर बन जाए आख नाक कान मुख हड्डिया नशे मन बुद्धि सब बन जाए कोई बनाने वाला नहीं और उल्टे हम पड़े रहे नौ महीने मरे नहीं पैदा होने के बाद जरा एक महीने उल्टा कर दो किसी को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 उसी पेड़ में कांटे उसी में फूल यानी एक तो भगवान का गोलोक जहां लीलाएं अलौकिक आनंदमय और एक ये मायालोक लोक जहां रोना रोना रोना, रोना चौबीस घंटे टेंशन अरब पति खैर पति सुंदर गुरु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 तो कोई आश्चर्य नहीं है भगवान की सृष्टि में लेकिन इतनी विचित्र सृष्टि के बारे में हा शंकराचार्य कहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा संभाल के बुद्धि को शंकराचार्य के यहां आभास बाद परिच्छेद बाद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 क्या सोचा स एकाकी नरमते अकेले मन नहीं लगा है मन भी है आप तो कहते हैं अकरता है उसके मन मन कुछ नहीं है ब्रह्म के और बेट तो कहता है स एकाकी नरमते न रमते सद्वितीय इच्छा किया उसके इच्छा भी होती है तो सगुण साकार नहीं है तो इच्छा कैसे करेगा हो साइम में वात्मा द्वेधा पात ये क्रिया भी करने लगा हो तुम तो कहते हो अकर्ता है तथा पतिश्च पत्नीचा चा भवतम बृहदारण्य उपनिषद एक चार तीन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 सब स्वास्थ्य निकले हैं वेद में प्रश्न किया गया कश्मो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती मुंडकोपनिषद एक एक तीन तो उत्तर दिया ऋग्वेदो युर्वेद साम बेदो थर्मेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम ये छे उपभेद तो छे चार दस पैदा हुए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 तीसरे स्कंद के में अध्याय का नवा श्लोक जो संसारी विषय भोग के सुख चाहता है स्वर्ग का सुख चाहता है अपनी प्रतिष्ठा चाहता है शस्त्रिया में वह परिश्रम पर जैसे वर्णाश्रम धर्म वाले रजोगुणी है और कर्म निर्हार उद्देश्य परस्मय वा तदर्पणम जो कर्म बंधन काटने के लिए पाप को नष्ट करने के लिए भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं यह सात्विक भक्ति है लेकिन यह तीनों मायिक भक्ति है और निर्गुणा भक्ति क्या है मद्गुण श्रुति मेण मा मई सर्वगुहाशे मनोगतिर विचिना यथा गंगा भू सो बुधौ तीसरेस्कंद के उन्तीसमें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक तो लक्षण भक्तिणसुदात अहैतु क्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे तीसरे स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का बारहवा श्लोक अर्थात निरंतर एक शर्त निष्काम दूसरी शर्त अन्य ये तीसरी शर्त आ गई अब व्यवहिता माने अन्य अन्य में मन का अटैचमेंट न होने पाए ये शर्त भी है भक्ति में कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश दिया अन्य श्रयाणाम त्यागो अनन्न्यता नारद जी ने अपने ग्रंथ में एक सूत्र बना दिया इसके लिए अन्य का आश्रय छोड़ दो केवल श्री कृष्ण का आश्रय लो इसका नाम अनन्यता। अन्य क्या है वही चार धर्म अर्थ काम, कामोक्ष कपिल का बताया हुआ तामस राजस, राजसात या दो कह दो भुक्ति मुक्ति या यू कह दो श्री कृष्ण को छोड़कर जो बचा वो क्या बचा एक माया या माइक माइक वस्तु माइक व्यक्ति दो चीज तो होगी माइक हम लोग माइक व्यक्ति है माया के अंडर में तो माइक व्यक्ति में मन का अटैचमेंट न होने पाए वो देवता भी माइक है वहां भी मन का अटैचमेंट न हो इंद्र वगैरह में जानती देव व्रता देवान पितरीन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेज्या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 मरते समय हिरन में मन चला गया मत भक्ता पी। केवल मेरे भक्त मुझको प्राप्त करते हैं बाकी सब सात्विक राजस तामस जिसमे मन का अटैचमेंट करोगे वही जाओगे यदा हे वै तस्मिन धर्म अंतरंकुते अथ अथतस्य भयम भवती उपनिषद पॉइंट वन परसेंट भी मन न जाए न चलती भगवत पदार मिंदालव निमिशार्दम तो अब आपके सामने इतनी चीजें आ गईं निष्काम नंबर एक निरंतर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 मादानी है भोलापन है ऐसा नहीं है कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की